शिक्षा का आदर्श जिस व्यवस्था के माध्यम से संस्कृति सभ्यता तथा युग युग से संचित ज्ञान को नई पीढ़ियों में संप्रेषित किया जाता है उसी को शिक्षा प्रणाली कहते हैं भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत थी यहाँ के तक्षशिला नालंदा आदि विद्यापीठ विश्वविख्यात थे और उनमें अनेक देशों के छात्र शिक्षा पाने आये कर करते थे परंतु विगत लगभग बारह शताब्दियों की राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल के फलस्वरूप भारत की शिक्षा प्रणाली नष्ट भ्रष्ट हो गई जिस देश में सारी दुनिया के लोग शिक्षा पाने आते थे उसकी अपनी शिक्षा प्रणाली ही ध्वस्त हो गई ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता तथा शोषण तंत्र को बनाए रखने हेतु नौकर निर्माण करने की एक विशेष शिक्षा प्रणाली आरंभ की स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत तथा विश्व का भ्रमण करके देखा कि भारत के उद्धार का एकमात्र उपाय है शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार स्वामी जी भारत के लिए शिक्षा विषयक अनेक सूत्र दे गए जिनके आधार पर हम वर्तमान भारत की जरूरतों के अनुरूप एक नया शिक्षा तंत्र स्थापित कर सकते हैं स्वामी जी के शिक्षा विषयक ये मूल्यवान विचार उनके सम्पूर्ण साहित्य में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं काफी काल पूर्व ऐसे ही विचारों का एक संकलन बंगला भाषा में शिक्षा प्रसंग नाम से प्रकाशित हुआ था यह पुस्तिका कई दृष्टियों से बड़ी उपयोगी है शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को ही उससे उक्त विषय में काफ़ी नई जानकारी मिल सकती है भूमिका स्वामी विवेकानंद के आदर्श शिक्षा विषयक विचारों का भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं उनके गहन चिंतन से उद्भूत शिक्षा का आदर्श नए भारत के निर्माणमूलक कार्यों तथा शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है और बालक बालिकाओं के शारीरिक मानसिक तथा नैतिक उन्नति में किस प्रकार सहायता कर सकता है यह उनकी भावपूर्ण उक्तियों के माध्यम से अत्यंत सुंदर रूप से प्रस्फुटित हो उठा है आदर्श शिक्षा के विषय में स्वामी जी की इन मूल्यवान उक्तियों को संग्रहित तथा विषयवार विभाजित करके शिक्षा का आदर्श नामक इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है विषय की धारा वाहिकता को दृष्टि में रखकर ही उनकी मौलिक उक्तियों का संकलन तथा समायोजन समा किया गया है प्रत्येक राष्ट्र के गठन का मूल कारण शिक्षा ही रहा है जो राष्ट्र जितना ही शिक्षित है वह सभी क्षेत्रों में उतना ही शक्ति संचय करके राष्ट्रों के संघ में अपना गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण करने में समर्थ हुआ है शिक्षा के आदर्श तथा उद्देश्य के विषय में स्वामी जी ने कहा है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन माइन उस पूर्णता की अभिव्यक्ति को शिक्षा कहते हैं जो पहले से ही सभी मनुष्यों में विद्यमान है वास्तविक शिक्षा वही है जो मानव प्रकृति के अज्ञान आवरण को दूर करके उसकी पूर्णता के विकास में सहायक हो इस दृष्टिकोण से शिक्षा के आदर्श को देखने का प्रयास करने पर हम समझ सकेंगे कि स्वामी जी का शिक्षा विषयक मत भारत के आध्यात्मिक आदर्श से विच्छिन्न या पृथक नहीं है आज विभिन्न विचारों तथा कर्म के क्षेत्र में भारतवासी जिस अवस्था को प्राप्त है उसके लिए केवल विदेशियों को उत्तरदायी मानने से काम नहीं चलेगा इसके लिए अधिकांश मात्रा में हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं हम लोगों ने अपने भाइयों तथा बहनों को सनातन आध्यात्मिक आदर्शों से दूर रखकर उन्हें परमुखापेक्षी दुर्बल तथा आत्मविश्वास से रहित बना दिया है कहना न होगा कि हमारे देश का सार्वभौमिक आदर्श धर्म तथा दर्शन जो हमारे समाज शरीर के गठन की दृष्टि से एक सनातन निर्झर के समान है के प्रति श्रद्धाहीन हो जाने के फलस्वरूप ही हमारा नैतिक तथा सामाजिक जीवन इतने निम्न स्तर तक आ पहुंचा है श्रद्धा तथा आत्मविश्वास ही मनुष्य को शक्तिशाली बना डालता है इसे स्वामी जी की भाषा में मैन मेकिंग एजुकेशन सच्चा मनुष्य गढ़ने का एक उत्कृष्ट उपादान है परंतु इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि भारत की शिक्षा केवल धर्म शिक्षा में ही सीमित न रह जाए एक राष्ट्र को यदि जीवित रहना हो यदि दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना हो तो उसे बाह्य जगत के साथ सारे संबंधों को तोड़कर केवल अपने सीमित दायरे के भीतर ही बैठे रहने से काम नहीं चलेगा स्वामी जी पाश्चात्य सभ्यता का अध्ययन करके समझ गए थे कि भारत के राष्ट्रीय जीवन को परिपुष्ट करने के लिए पश्चिमी भौतिक शास्त्र के ज्ञान भंडार से भी उपादान संग्रह करने होंगे इसलिए उन्होंने भारत के सर्वागीण कल्याण के लिए प्राच्य तथा पाश्चात्य वेदांत तथा विज्ञान के अपूर्व सम्मिश्रण तथा समन्वय संपादित संपादित करना चाहा था परंतु पश्चिमी यांत्रिक सभ्यता को वे पूरी तौर से ग्रहण करने के लिए वे तैयार न थे इसका जितना अंश ग्रहण करने से भारत को जीवन संग्राम में शक्तिशाली बनाना संभव था तथापि भौतिक विज्ञान के विस्मय फल इस देश में उत्पन्न होकर इसे भी पश्चिमी देशों के समान जर्जरित न कर डालें इसी कारण वे वैज्ञानिक तथा यांत्रिक सभ्यता को केवल भारत के धर्ममूलक सनातन शिक्षा पद्धति के परिपूरक के रूप में ही ग्रहण करने को प्रस्तुत थे स्वामी जी नारी शिक्षा के विषय में भी उदासीन न थे विदेशी सभ्यता का अनुकरण करते हुए हम अपने घर घर में मातृ की आत्म मर्यादा को विच्छिन्न करने में जरा भी कुंठा का बोझ नहीं करते भारतीय नारियों के लिए स्वामी जी एक ऐसी शिक्षा प्रारंभ करना चाहते थे जिसकी सहायता से वे लोग पवित्र, संयत, तथा धर्म हो सके। और अपनी संतानों के हृदय में बल तथा उत्साह का संचार करके भारत राष्ट्र को एक बार फिर आत्मस्थ तथा जीवंत कर सके भारतीय संस्कृति का मूल आधार संस्कृत शिक्षा का प्रचार और आम जनता की समुचित शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी उनके सुविचारित निर्देश विशेष मननी है इसके अतिरिक्त वास्तविक शिक्षा के वाहक दृढ़िष्ठ बलिष्ठ मेधावी तथा सेवादर्श से अनुप्राणित चरित्रवान शिक्षक तैयार करने का महत्वपूर्ण दायित्व तो भी वे दे अपने देशवासियों पर डाल गए हैं स्वामी जी का यह शिक्षा दर्श स्वाधीन भारत के अग्रगति के मार्ग में सभी प्रकार से सहायता कर सके और देश के छात्र छात्राएं तथा विद्युत शाहियों को सही मार्ग का संधान मिल सके इसीलिए उनके शिक्षा विषयक विचारों का चयन करके वाणी मंदिर में अर्घ के रूप में प्रदान किया जाता है इस पुस्तक को पढ़कर हमारे देशवासी स्वामी जी के शिक्षादर्श के अनुसार अपना अपना जीवन गढ़ने में उत्साह का बोझ करें तो हमें अपना श्रम सार्थक प्रतीत होगा